विक्रांत शुरू से लेकर अंत तक इस मर्डर केस की जांच में इन्वॉल्व था जब से पहली डेड बॉडी लॉकर में मिली थी तब से लेकर अब तक जब सभी विक्टिम का पोस्टमार्टम हो चुका है तब तक वो केस की एक एक गतिविधि से वाकिफ था लेकिन शुरू से लेकर अब तक उसे जो बात सबसे अजीब लगी थी वो ये है की विक्टिम की फैमिली में रिएक्शन सिर्फ ऋषि रंजन मेहता की फैमिली के अलावा किसी की भी फैमिली मेंबर्स को देख ये नहीं लग रहा था की किसी को उनके परिजन के मारे जाने का एक बहुत बड़ा दुख हुआ है ऐसा क्यों है ये बात विक्रांत को बहुत अजीब लग रही थी विक्रांत और है? से इस विचार करने लग गया। तो नैना के बीच काम करने को लेकर टीम ए और टीम बी का अलग अलग शिफ्ट बनाया गया था इसलिए अभी इस वक्त नैना घर पर थी वो आराम कर रही थी साथ ही टीम बी के भी अधिकतर में रेस्ट पर थे जबकि टीम ए के सभी मेंबर काम पर लगे हुए थे केस के बारे में सोचते हुए ही अचानक से विक्रांत को सुनीदी का ख्याल आया वो भी इस वक्त ऑफिस में ही थी लेकिन वो काफी थकी हुई थी इस वक्त से अपने ही टेबल पर सिर रखकर पूर, नींद पूरी कर रही थी विक्रांत उसके पास पहुंचा और फिर बहुत सहजता के साथ सुनिधि को नींद से जगाते हुए बोला सुनिधि उठो मुझे विक्टिम्स के फैमिली में रिकॉर्ड चाहिए ओह सर आप वो नींद से उठकर बैठ गई कुछ गड़बड़ है क्या? फैमिली क्या फैमिली तो रिकॉर्ड कर की की का मतलब, करेंगे? लगी हुई थी मतलब ये की इनकी फैमिली में दुख नहीं हुआ जितना दुख होना चाहिए उनके फैमिली में मर जाने पर भी उन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन सर सुनी दिन अपने कंप्यूटर का प्रिंटर ऑन किया और फिर वो सारे इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने लगी ऋषि रंजन मेहता और सुनीता मेहता की फैमिली तो आई थी उन लोगों ने लो तो बड़ा बवाल मचाया था और अपने ब्यूरोस चीफ सर पियूष रंजन सर भी तो बहुत दुखी हुए थे उन्होंने तो इसी डिप्रेशन में नौकरी ही छोड़ दी और अभी भी वो अक्सर मिताली मैडम को फोन करके केस की इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं हाँ वही तो लेकिन ऐसा रिएक्शन बाकी किसी विक्टिम की फैमिली मेंबर्स का नहीं है सब ऐसे बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है कोई इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है इस केस को सीक्रेट रखना है कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए इसीलिए हो सकता है ऐसा हुआ हो फैमिली में पुलिस ने पहले ही इस खबर को बाहर न फैलाने की हिदायत दे रखी थी तो हो सकता है इसीलिए वो लोग ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखा रहे थे विक्रांत ने सुनिधि के हाथों से पेपर लिया और मीना को जवाब दिए तुरंत ही वहां से चला गया तो वो बड़े ध्यान से पेपर को देखने लगा ऐसे लग रहा था कि नैना पहले भी इस बारे में कुछ तफ्तीश कर चुकी है मिली जानकारी के मुताबिक इस सीरियल मर्डर केस के पहले विक्टिम मिस्टर ऋषि रंजन मेहता और पांचवें विक्टिम सुनीता मेहता की कोई औराध नहीं है उन दोनों के सगे भाई बहन तो है लेकिन वो भी उम्र में काफी बड़े थे इसके बाद दूसरी विक्टिम रेणुका अग्रवाल जब गायब हुई थी यानी जब उसका मर्डर हुआ था वो तलाकशुदा थी हालांकि उसकी एक बेटी भी थी लेकिन बेटी उसके पति के साथ ही रहती थी इसके बाद तीसरी विक्टिम जिसका नाम सोमानी था सोमानी चक्रवर्ती का जब मर्डर हुआ था तब उसकी उम्र बामुश्किल 23-24 साल की थी उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी सोमानी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो जल्द शादी करने वाली थी लेकिन उससे पहले ही उसे किडनेप कर लिया गया और फिर उसका मर्डर हो गया के पिता अभी भी जिंदा है, लेकिन वो सीरियस हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसलिए मुकेश। मुकेश दो बच्चे भी थे लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई थी उसके बाद मुकेश ने दोबारा कभी शादी नहीं की थी कहने का मतलब मुकेश भी सिंगल ही था उसके पास भी कोई फिक्र करने वाला नहीं था इसके बाद लास्ट विक्टिम था शंकर शंकर एक ट्रक ड्राइवर था उसकी पूरी फैमिली थी इन सभी विक्टिम में शंकर ही अकेला ऐसा था जिसका पूरा परिवार था उसके माँ बाप भी थे और बीवी बच्चे भी थे शंकर अपनी फैमिली में इकलौता कमाने वाला शख्स था उसी की कमाई से घर चलता था उसकी फैमिली के साथ समस्या ये हो गई थी की जब शंकर की मौत हुई उसके बाद ही उसके भाई ने घर की जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था ऐसे में उसकी पूरी फैमिली जमीन जायदाद के बंटवारे की ही लड़ाई में जूझ रही थी अभी तक विक्टिम्स के फैमिली स्टेटस को जानने के बाद विक्रांत को समझ आया कि आखिर क्यों किसी भी के फैमिली मेंबर्स इस तरह का दे रहे थे दरअसल किसी की भी फैमिली में ऐसा कोई था ही नहीं और अगर था भी तो वो ऐसी कंडीशन में फसे हुए थे की कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे थे लेकिन एक नई बात विक्रांत को यह पता चली थी की शंकर और उसकी पूरी फैमिली बदलापुर में रहती है इससे पहले भी ऋषि रंजन मेहता और उसकी पत्नी सुनीता मेहता तथा सोमानी चक्रवर्ती भी बदलापुर से ही थी यानी कि कुल विक्टिम में से लोग तो बदरापुर के ही रहने वाले थे यहां और विक्रांत का शक थोड़ा गहरा हो रहा था तो क्योंकि हो सकता है कि कातिल भी बदलापुर का ही रहने वाला हो आखिर बदलापुर का इस केस ऐसी क्या कनेक्शन हो सकता है विक्रांत मनी मन विचार करने लग गया विक्रांत को जाँच करने की नई दिशा मिल चुकी थी लेकिन अब उसके मन में और भी सवाल उठ रहा था ये सवाल कोई नए नहीं थे बल्कि जब से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तब से विक्रांत के मन में ये सवाल उठ रहे थे इन लोगों का ही मर्डर क्यों किया गया क्या कातिल किसी खास तरह के बदले की नीयत से इन लोगों को मार रहा था या कुछ और जिस तरह से इन छह के छह लोगों को मारा गया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कातिल की इनके साथ कट्टर दुश्मनी थी क्योंकि किसी को भूख से तड़पा मारना कोई मामूली बात नहीं थी लेकिन ऐसी कौन सी दुश्मनी हो सकती है जिसके बदले के लिए कातिल इतना निर्दयी हो गया था विक्रांत अभी सोच विचार कर ही रहा था कि नैना देव अमित समेत टीम बी के सभी मेंबर्स ऑफिस पहुंचने शुरू हो गए थे और इन लोगों के भी काम करने का शिफ्ट स्टार्ट हो गया था जब से स्पेशल टास्क टीम ने टीम बी के ऑफिस पर कब्जा जमाया है तब से टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स भी ए के ऑफिस में बैठ कर काम करते है जब से नैना टीम बी की लीडर बनी है तब से तो टीम ए और बी के बीच की दुश्मनी भी लगभग खत्म हो गई थी अब तो टीम ए और टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। नैना टीम ए के मेंबर्स के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई हुई थी और सभी को ब्रेकफास्ट का थैला पकड़ा दिया अंत में वो विक्रांत के पास पहुंची क्या हाल हीरो पता चला नैना बहुत खुश लग रही थी उसका मूड बहुत फ्रेश था तभी वो विक्रांत से इतने अच्छे से बात कर रही थी नैना का फ्रेश मूड और खिला हुआ चेहरा देकर विक्रांत की भी सारी थकान दूर होगी उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया अच्छा लो पहले कुछ खा लो फिर काम करना बहुत मेहनत कर ली तुमने चलो अब थोड़ा रेस्ट ले लो नैना ने उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया विक्रांत ने पैकेट देखा तो उसमें एक टिफिन का बॉक्स रखा हुआ था ऐसा लग रहा था की नैना ने उसके लिए स्पेशल अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया था क्यूँकी बाकी लोगों को उसने जो ब्रेकफास्ट का पैक दिया था वो सब बाहर से खरीदा हुआ था ये देखकर तो विक्रांत की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई उसे लगा कि जरूर नैना अब उसके बारे में सीरियसली सोच रही है तभी वो उसके लिए खास टिफिन लेकर आई है विक्रांत फटाफट उठा अपना हाथ धोकर आया इसके बाद वो टिफिन का बॉक्स खोलने लगा गजब का दिन सोचो जरा अभी विक्रांत बॉक्स खोल ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा विक्रांत ने फोन निकाल देखा तो ये उसकी माँ की कॉल थी वैसे तो विक्रांत कॉल पिक करने के मूड में नहीं था लेकिन तभी उसे याद आया की माँ उसके घर पर रुकी हुई है हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो तभी कॉल कर रही है कुछ अर्जेंट भी हो सकता है इसलिए विक्रांत ने तुरंत ही फोन उठा लिया हाँ माँ क्या हुआ विक्रांत के मुंह से माँ का नाम सुनते ही नैना उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे वो विक्रांत की बात सुनने लगे ओ तुमने एक बार में ही फोन उठा लिया मुझे तो लगा तू उठाएगा ही नहीं अरे क्या हुआ विक्रांत ने पूछा अरे मैं नहीं अभी न्यूज देख रही थी उसमें बता रहा था की पुलिस की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया उसमें कुछ लोग मर भी गए इसलिए मुझे चिंता होने लगी। विक्रांत ने फोन थोड़ा दूर करके अपने बगल में खड़े राघव से पूछा कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाँ, वो बारिश हो रही थी ना कल रात को तो पुलिस की गाड़ी पलट गई थी रोड पे लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वालों की गाड़ी थी अमित ने बताया माँ वो ट्रैफिक पुलिस वालों की गाड़ी थी हमारे यहाँ कोई नहीं था तुम परेशान बतो कुछ खाया कि नहीं विक्रांत ने माँ से सवाल किया हाँ बेटा तुम दोपहर में आओगे ना मैं खाना बना रही हूँ तेरे लिए विक्रांत बहुत दिनों से सिर्फ बाहर का खाना ही खा रहा था आज बहुत दिन के बाद माँ के हाथ का खाना खाने का मौका मिल रहा था तो वो मना नहीं कर सका ठीक है विक्रांत फोन लेकर दूसरी तरफ घूम गया उसे लगा नैना सुन न ले। लेकिन नैना के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंची वो बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप खड़े दे अच्छा फिर मैं रखती हूँ मैं मार्केट जा रहे हूं, को सामान लाना है, माने का, हाँ, है है, ठीक ठीक जाओ। विक्रांत ने जल्दी से नजर छुपाने की कोशिश कर रहा था अभी उसने अपने मुंह में पैहराने वाला डाला ही था की अचानक से उसके दिमाग में कुछ पिंच कर गया क्या एक मिनट कार एक्सीडेंट कार पलट गई